और रामों के अनुजों में अनुज थे हाजरीन अट्ट कृष्ण स्वामी रामानुजन पट कृष्ण स्वामी रामानुजन ने हाजरीन ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान जन्नत निशान के कोनों कोनों खुदरों खुदरों से किस्से कहानियाँ लोक कहानियाँ रिवायतें राम राम कथाओं के बारे में राम रामकथाएँ जमा कि और हम पे और आप पर बड़ा एहसान किया कि आज हम बैठे उसको याद कर रहे हैं उससे लुफानंदोज़ हो रहे हैं एक बार रामानुजन ने अपने बारे में अपनी जिंदगी के बारे में कि उन्होंने क्या किया कि नौजवानी के दौर में मुझे जो कहानी किस्सा जहां भी सुनाई देता मां भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी मोहल्ला पूछा गली कारीगर रागीर मैं उसको कलम बंद कर लेता जो कहानी की किताब मेरे हाथ लगी इसकी कहानियां पंचतंत्र जातक कथा सरित सागर मैंने सब पर डाली टीप रिकॉर्डर नहीं था पर जब टेप रिकॉर्डर आया तो मैंने इन कहानियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया मैं नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ पर बाद पता चला कि इसे फोकलोर कहते हैं हर वो शख्स जिसके मन में राम है उसके पास अपनी एक राम कथा है हर वो शख्स जिसने राम कथा सुनी है उसके पास एक राम कथा है पर रामकथा के मामले में ये बहुत अहम चीज जो है वो उसके बारे में खुलासा किया हमारे एक फारसी रामायणी चंद्रमन बेदिल ने आज से दो तीन सौ बरस पहले हाजरीन उन्होंने कहा अब मैं वसूख से नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा पर उन्होंने किसी से कहा किसी ने इनसे कहा इन्होंने मुझसे कहा तो मैं आपसे कह देता हूँ सच झूठ बरगदने रावी तो आज चंद्रमन बेदिल ने एक बार राम कथा ना सुनाने पे एक रामकथा सुनाई कि हुआ क्या की एक बारदली यानी एक जमाने में एक औरत और उसके मन में एक राम कथा और एक राम भजन बसता था पर वो औरत ना किसी को राम कथा सुनाए और ना ही राम भजन गाए अंदर ही अंदर उसके मन में राम भजन और राम कथा घुट घुट के जी रहे थे एक रात इतफाक से वो औरत अपना मुंह खुला छोल कर सो गई कथा और राम भजन ने खुला हुआ मुंह पाया दोनों धीरे से बाहर निकल के आए रामकथा तो जूता बन के डेउड़ी पे बैठ गई और राम भजन कुर्ता बनके के खूंटी पे लटक गया उसका मर्द गली कूचा मोहल्ला बाजार घूमता घामता घर में दाखिल हुआ ड्योड़ी पे जूता खूंटी पे कुर्ता देखा माथा चकराया बीवी को उठा के इस्तेफसार किया बीवी ने नालमी जाहिर की अजीब बात बहसा बहसी हाथापाई लड़ाई तक पहुंच गई आखिर में शोहर दिख होके कम्बल उठाया और घर से बाहर निकल गया अब हाजरीन कुछ देर बीवी सोचती रही इस मम्मे के बारे में कि कहाँ से जूता आया कहाँ से कुर्ता आया जब बहुत देर उसके कुछ समझ में ना आया तो उसने दिया बुझाया और सोने लेट गई अब उस शहर का क्या दस्तूर था हाजरीन कि उस शहर के जब दिए जब बुझा दिए जाते थे तो सारी लवे जो हैं वो जमा होके उस शहर उस मुल्क के हनुमान मंदिर में रात भर गप करती थी अब अवे तो जमा हो गई इस घर की लवा ही नहीं रही थी जब इस घर की लोह पहुंची तो उन्होंने पूछा अरे कहाँ रह गई थी बाबरी कहेंगे अरे सकी क्या बताओ मेरे घर में आज बड़ा अनर्थ हो गया कहें क्या हो गया जी अरे वो क्या करो एक मेरे जोने स्वामी के घर में आए एक राम कहानी थी सुनाती नहीं थी किसी को सुनाती नहीं थी तो आखिर वो जूता बन के कुर्ता बन के रख गई अब उसका मियाँ आया शोर तो जानते हो कितने पागल बावले होते हैं अकल तो होती नहीं है शक्कर ने लगे उसके ऊपर कि यार जूता कहां से आया कुर्ता कहाँ से आया जूता कहां से आया कुर्ता कहां से आया ऐसी बात बिगड़ी ऐसी बात बिगड़ी कि वो जो है घर से निकल गया इसी चक्कर में मुझे आने में देर हो गई अब इतफाक से वही शोहर वही आंगन में सो रहा था अब उसने ये जो सुना तो शोहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा वापस बोले अपने घर सीधे घर पहुंचा बीवी को जगाया और कहा अरे जल्दी सुनाओ वो राम कथा कौन सी थी जल्दी गाओ वो राम भजन कौन सा था बीवी हक्का बक्का आंखें बड़ी करके बोली कौन सी रामकथा कौन सा राम मुझे तो कुछ याद ही नहीं हाजरीन अगर आपके मन में राम कथा है और आपने उसको किसी को ना सुनाया तो आप उसे भूल जाएंगे और भूल जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा इसलिए जो भी राम कथा आपके मन में है उसे जरूर सुनाइए कि कलप भेद चरित सुहाये भाती अनेक मुनि सन गाये भाति अनेक मुनि सन गाए तो हाजरीन कोई पैदाइश ही तो रामकथा लेके आता नहीं है कहीं ना कहीं से सुनता है कहीं ना कहीं से जानता है कहीं ना कहीं से पकड़ता है तो हमने भी कुछ सुनी है कुछ रामानुजन में पढ़ी है तो कुछ सुनी सुनाई कुछ पढ़ी पढ़ाई राम कथा हम आपके सामने राम बचन पेश करते हैं हाजरीन हाजरीन पेश है है दास्तान जय जय राम राम जी की। राम जी की की तो फरमाते हैं मशरिक है शराब हकीकत से जाम हिंद सब फल है, है राम के वजूद पे हिंदोस्ता को नाज नजर समझते तो हैं उसको इमाम हिंद ये हिन्दियों के फिक्र फल रस का है असर में में आसमां से भी ऊंचा है राम इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश मशहूर जिसके दम से है दुनिया में नाम हिंद एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही रोशन तराश शहर है दुनिया में शाम हिंद तलवार का धनी था शुजात में फर्द था आकीजगी में जोश मोहब्बत में फर्द था है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। पहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिन। एक गुलगुना कशान शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि पूछा गया एक बार रामानुजन से कि असली रामानुजन असली रामायण कौन सी है वो जो वाल्मीकि ने सुनाई या वो जो तुलसी ने बाँची रामानुजन ने की असली रामायण को तलाशना उतने ही अकलमंदी तलाशनाते करते हम यह भूल गए कि हिंदुस्तान जन्नत निशान तो घाट घाट में गांव गांव में जन जन में और बोलियों बोलियों में बसता है कि सुना मैंने अपने बुजुर्गों से और उन्होंने अपने बुजुर्गों से और उन्होंने अपने बुजुर्गों से कि एक बार बनारस का एक प्रकांड पंडित जो तुलसी या वाल्मीकि के अलावा कोई रामायण को नहीं मानता था एक शहर से गुजर रहा था शाम का वक्त था अब उसने देखा कि वहां रास्ते में एक औरत खड़ी कुछ ढूंढ रही है पूछी क्या ढूंढ रही हो महाराज घर की चाबी खो गई है वो ढूंढ रही आखिरी बार चाबी को कहा देखा था महाराज चाबी तो घर के अंधियारे में गिरी है पर यहां सड़क पर ढूंढ रही अरे अगर चाबी गिरी है तो जाओ वहां यहां क्या कर रही हो? तो आ, ये बताने आए हो कि भाई राम को कहा तुम खोज रहे हो कि पूछत हो पूछत हो मोही रहू कहा मैं पूछत सकुचाऊ जहा न हो तह देऊ कहीं ही बताओ उठाऊं, आज दिन वो जो रोशनी है, वो संस्कृत और फारसी और तुलसीदास और रामचरितमानस की रोशनी है जबकि हजारों और रामायण और राम कथाएं अंधेरे में आपके मन के अंदर लोगों के दिलों में तैर रही हैं, ढूंढ रही हैं आपको कि अहे सब में ऊ सबसू दस्ता निराला अंधेरे में ऊ हमेशा करे उजाला हरे साहिब जमालहु, जमालहू जला सब्ज नाला ना ना ना हरे राम साहेब जमालहू जलाम हुए फरमाया रामानुजन ने की एक बार राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि तभी उनकी उंगली से एक अंगूठी फिसली जमीन में गिरी और समा गई राम ने बाय देखा ताएं देखा फिर अपने चरणों में अपने अनुचर हनुमान को पाया और हनुमान से कहा हनुमान हमारी अंगूठी खो गई है से ढूंढ के ले आओ आप तो हाजरीन जानते ही हैं कि हनुमान के पास वरदान है वो छोटी से छोटी वस्तु से छोटे और बड़े से बड़ी शय से बड़े हो सकते हैं तो हनुमान ने अपना अति लघु रूप धारण किया और उस शराख में दाखिल हुए चलते चले गए चलते चले गए चलते चले गए, गए। पाताल लोग तो जाके धम से पाताल लोक में हजारों नाजनीन तैयार भूतों के राजा को जीव जंतु खाने का बहुत चाव है क्यों ना आज इसे वही पेश किया जाए बस थाली के अंदर खाना सजाया बीच में हनुमान जी को बैठाया और भूतों के राजा के सामने परोस दिया उधर ऊपर जब ये पाताल लोक में चल रहा था और हनुमान बै, राम बैठे हुए थे कि अचानक ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी वहाँ आए राम से कहने लगे भाई राम हमें आपसे कुछ बात करनी है राम ने कहा फरमाइए उन्हें कहा नहीं नहीं अकेले में बात करनी है उन्होंने कहा जी अकेला ही तो है उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप पहले शर्त लगाइए कि अगर कोई हमारी बात में दखल हुआ आप उसका सर कलम कर देंगे राम ने कहा जो हुक्म सरकार उन्होंने लक्ष्मण से कहा भाई ज़रा बाहर खड़े हो जाइए और किसी को अंदर ना आने दीजिएगा देखिए जब तक हम लोगों की बात ना खत्म हो अभी बात कर रहे थे खड़े थे तो देखा आप अभी अंदर नहीं जा सकते गुफ्तु चल रही है, अजी ऐसी कौन सी वाली बात है राम की, की जो मुझसे छुपाएंगे नहीं हजूर बात यह है की उन्होंने मुझसे कहा है कि कि किसी को अंदर मत आने देना ठीक है अंदर जाओ इजाजत लेके आओ हजूर वो मैं कैसे कर सकता हूं जब उन्होंने मना किया किसी को अंदर न आने देना अगर मुझे अंदर जाने की इजाजत फौरन नहीं मिली तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को भस्म कर दूंगा अरे अब बड़ी भस्म हो गए, तो कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे बाल बच्चेदार आदमी नौकरी पेशा लोग इससे अच्छा है मैं अपना अंदर जाता हूँ सर कटा देता हूँ अब वो अंदर दाखिल हुए अंदर दाखिल हुए तो राम ने कहा भाई क्या बात है अरे वो विश्वमित्र ऋषि आए हैं ठीक है भेज दो अच्छा तब तक, तक ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी के राम से गुफ्तगु खत्म हो चुकी थी वो दरअसल राम से ये कहने आए थे कि राम तुम्हारा इस कुर्रे अर्ज यानी इस सरजमीन पर अब जो इंसान रूपी अवतार है उसका वक्त खत्म हुआ अब उसे छोड़ो और ईश्वर का अवतार अख्तियार करो ये बात हो चुकी थी लेकिन अब लक्ष्मण ने राम से कहा भ्राथा आप बेरा सर कलम कीजिए क्यों भाई बात हमारी खत्म हो चुकी थी अब क्या बात है जो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसने अपनी बीवी तक को नहीं बख्शा अगर भाई को छोड़ देगा तो कल पूरी दुनिया उसे कलंकित करेगी और लक्ष्मण ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इजाजत दीजिए कि मैं अपने प्राण खुद त्याग दू ये लक्ष्मण बिना कुछ सुने जाए चले चले गए आप तो जानते हैं वो शेषनाग के अवतार हैं शेषनाग जिसप विष्णु जी लेटे रहते हैं आराम करते हैं बस वो गए सरयू नदी में वहां उसकी लहरों में समा गए और अंदर डूब गए इसके बाद राम गए अपने महल में उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया नव और कुछ का राज्य अभिषेक करवाया फिर खुद सरयू नदी पहुंचे और उसके प्रवाह में लुप्त हो गए अच्छा अब यहाँ तो ये सब हो गया उधर पाताल लोक में जो हनुमान को पाताल लोक के राजा ने खाने के लिए हाथ में लिया तो वो बोल रहे राम राम राम राम राम राम राम राम उसने पूछा भाई तुम कौन हो हनुमान अरे भाई तो यहाँ क्या कर रहे हो राम की अंगूठी लेने आया हूँ ओ अच्छा अच्छा राम की अंगूठी लेने आया हो लाला भाई जरा थाली थाली आई उसने दिखाया हनुमान को चुन इसमें से अब उस थाली में साहब हजारों अंगूठिया चम चम कर रही है हनुमान कह रहे हैं तो सब मुझे राम की अंगूठिया दिख रही है इसमें मेरे राम की अंगूठी कौन सी है उस पे भूतों के राजा ने अट्टहास लगाया और कहा हनुमान ये सब की सब राम की अंगूठियां है जब भी राम का अवतार इस मृत्यु लोक से जाता है उनकी अंगूठी फिसल के नीचे पाताल में आती है और मैं उठा के रख लेता हूं अब तुम जाओ राम तुम्हें इस मृत्यु लोक में नहीं मिलेंगे हनुमान तो वहां से निकले तो तेउ न जान मरम तुम्हारा और को जननी हारा जई जान वही जान जय उई जनाई जानत हो तुम्हें जानत तुम्हें तो बात ये है कि रामायणों की पिछले हजारों सालों से सुनाई जा रही इस इन रामायणों की कैफियत और कुम्मियत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जबानों में राम कथा सुनाई जा चुकी है अन्नामी, बाली, बंगला, कंबोडियाई चीनी गुजराती जावाई कन्नड़ कश्मीरी खोटानी लाओसी मलेशियाई प्राकृत, सिंगला तमिल तेलगू थाई तिब्बती उर्दू फारसी और शायद अरबी हाजरीन महज संस्कृत में इसके पच्चीस से ज्यादा तर्ज तौर तरीकों के बयानी और मुजाहरे प्रबंध प्राण नाटक, नाटक का मुसवरी कठपुतली अरे कोई हद है इनके उज की बल अगल उलाब कमाल तो हाजरीन रामायण की बहतायत पे एक लतीफा की चौथवी सदी के कन्नड़ शायर कुमार व्यास ने कहा कि जब से पृथ्वी का उदय हुआ है इतनी रामायणे कही जा चुकी हैं इतनी रामायणे लिखी जा चुकी हैं इतनी रामायणे जा चुकी हैं कि शेषनाग जिसके फन पे पृथ्वी ठहरी हुई है वो इन रामायणों के बोझ से कराहने लगे <laughs> तो आज तो मैं कुमार व्यास ये तय करता हूं कि रामायण को तो मैं रखूंगा ताक पर और मैं लिखूंगा एक नई महाभारत इतनी रामायणें सुनी और सुनाई और बांची और रिची रची और लिखी जा चुकी हैं किसी में किस्से की अलग नोयीत है किसी में बयान मुख्तल है किसी में बिल्कुल अलग बयानियाँ है जब सब कुछ इतना अलग अलग है तो उसमें कोई कदर मुश्तरक भी बाकी है क्या क्या हुआ कि एक बार हज़रत अरस्तू अम एक जंगल से गुजर रहे थे सामने उनके एक लकड़हारा एक आरी से पेट काट रहा पेड़ काट रहा था तो उससे पूछा उन्होंने भाई ये आरी कैसी है बाप से आ रही है अच्छा इतनी पुरानी आ रही है और क्या कब से वही आ रही है आज तक खराब नहीं हुई कुछ हुआ नहीं है इसको वही आ रही चली आ रही है न न कभी हत्ता बदला गया कभी फल बदला गया कभी धार तेजी गई पर महाराज आ रही वही है इधर जाइए उधर ले जाइए कितना भी जाइए पर राम कथा रहेगी राम कथा ही कि नाना भांति राम अवतारा रामायण सत्योटिया पारा रामायण सत कोटिया पारा तो इस जो वहदतुल वजूद अगर मैं इसकी जसारत करूं कहने की और इसके जो मुतनवा शहूद है तो उसकी एक ही क़स्सा है जो वाल्मीकि की, की बालकांड में अलग बयान किया गया है और बारहवीं सदी तमिल कम्बन की राम के बालकातम में अलग बयान किया उसकी कुछ मिसाल हम पेश करेंगे आपके सामने तो किस्सा इस मुकाम पे है हाजरीन कि जब विश्वमित्र ने बुलाया राम और लक्ष्मण को राक्षसों का संहार करने के लिए जनकपुरी की ओर उसी समय हाजरीन याद है आपको जब सीता मैया का स्वयं होने वाला है तो रास्ते में उनको एक बहुत जीर्ण दीन बहुत पुराना आश्रम दिखा राम ने विश्वामित्र से पूछा कि आश्रम किसका है उन्होंने कहा तपस्वियों में तपस्वी ऋषियों में ऋषि मनीषियों में मनीषी शिव गौतम का आश्रम है उनकी पत्नी अहिल्या थी एक बार जब महारिशी गौतम तप करने के लिए निकले, तो महर्षि के, इंद्र के माया जाल में फंस गए महर्षि गौतम तप करके वापिस आए और इंद्र और अहिल्या को साथ पाया तो परम दुराचारी महेंद्र को मुनि स्वरूप में तभी देख कर मुनिवर गौतम कुपित अति हुए फिर वे बोले सदा रखकर मेरा रूप दुर्मते पाप कर्म करने से अतिशय होगा विफल अंड कोशों से मुझसे शापित होकर निश्चय कुपित महात्मा गौतम मुख से निकले जैसे ही शाप वचन वैसे ही उस समय इंद्र के हुआ अंडकोशों का पपतन वो मुनि देखकर शाप इंद्र को हुए अहल्या पर भी प्रकुपित उससे बोले सहस्रों यही रहेगी तू भी शापित पीकर पवन भस्म में रहकर सुधा त्रिषा के कष्ट सहेगी सभी प्राणियों से हो अदृश्य इस आश्रम में वास करेगी जब इस गौर विपिन में भार्य अति दुर्धर्ष राम आवेंगे तब हो पावेगी पवित्र तू पाप व्यू सब मिट जावेंगे पाप व्यू सब मिट जावेगे राजी ने मशहूर अहल्या का किस्सा अब इसमें रामानुजन क्या कहते हैं कि जब कंबन की रामायण लिखी जाती है तो उसमें अंडकोषों का विनाश नहीं होता बल्कि इंद्र के शरीर पर हज़ार योनियां चस्पा हो जाती हैं जो बहुत मुश्किल से उनसे दूर हो पाती हैं क्योंकि कंबन की रामा इराम अवतारम में वाल्मीकि में राम एक भगवान हैं, वाल्मीकि में राम भगवान का अवतार है माफ़ कीजिए इंसान का रूप लिए हुए हैं जबकि कम्बन की राम अवतारम में राम एक भगवान है जो तमिल भक्ति रस से मकलूब है क्योंकि उसमें तमिल गानों तमिल लोक रिवायतों तमिल नक्काशी फ़न इबारत सबका असर शामिल है कंबन के राम एक भान हैं जो दुनिया की तमाम मखलूक इंसान हैवान कि खास के एक तिनके तक को नजात दिलाने के लिए दुनिया में आए राम नाम बनी दीप धरू जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हसी उजियार तुलसी भीतर बाहर तो इस तरह जितनी रामायणे रची गई हैं वो एक तरह से अपने पीछे की लिखी गई और रची गई रामायणों से फायदा उठा के उससे इस्तीफा हासिल करके आगे बढ़ती है तो यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि पीछे रह गई तमाम रामायणे जो अभी तक रची गई हैं ना तमाम है क्योंकि कोई ना कोई रामायण आएगी जो इनसे फायदा लेके अदास्तान को और आगे बढ़ाएगी तो फरमाते है हैं कि चौलवी सदी की अध्यात्म रामायण में जब राम जी को वनवास मिल जाता है तो वो ये नहीं चाहते कि सीताजी उनके साथ जाए पहला जी सामने की दलीले रखती है कि वो उनकी अर्धांगनी है दुख सुख की साथी है कष्ट में उनके साथ रहेंगी पर राम हर बात को अनसुनी कर देते हैं आखिर में सीता गुस्से में फट पड़ती हैं और कहती हैं, अरे इससे पहले भी तो कितनी रामायण लिखी जा चुकी हैं क्या तुमने किसी रामायण में पढ़ा है कि राम बगैर सीता के गए हो? हाजरीन ये सीता मैया जब तमिल में पहुंचती है शतकंठवन रामायण में तो वहां राम के बजाय खुद नायक हो जाती है क्या होता है राम जब दस सर वाले रावण का वध करते हैं तो रावण सौ सर लेके पैदा हो जाता है अब सीता अब राम नहीं उसको मार पाते सीता मैया आगे बढ़ती हैं और उस रावण का विनाश करती हैं हाजरीन सीता मैया हैं जो जब मिथिला पहुंचती हैं तो आज भी यही कहती हैं गुरुजी राम निर्मोया के मुहुआ जीत नहीं देख हो राम निर्मोया राम निर्मोिया के मुहुआ जीत नहीं देख हो सीता मैया का क्या बयान किया जाए अब वक्त मौका आया है तो हम फर्म अर्ज करते हैं कि शायर लिखा शायर ने लिखा उनके बारे में कि मेंदी दे पैरहन उरिया नदी दे चू जा नदी दे यानी सीता मैया इतनी पवित्र हैं कि जिसम पर जो लिबास है उसने भी उन्हें उरिया न देखा जिस तरह जान जिसम में है और जिसम ने जान नहीं देखी शायर जिन्होंने बयान किया हमारे अब्दुल मसीह पानीपति इनकी रामायण जहांगीरी अहद की है तो ये जब इनकी रामायण में जब सुपनखा रावण के पास पहुंचती है और सीता मैया का बयान करती है तो उस बयान में हाज़री शीरें का हुसन लैला खुश और अजरा की रास्तबाजी जमा हो जाती है बुरका जमालिश, जमालिश, जमालिश बे नसत बुरका जमालिश बे नकाबस्तम खुर्शीद बे नकाबस्त तो हाजीन और राम एक ऐसे सूफी आशक बन के उभरते हैं इदम होशियार बा शाय दिल से मस्ती बट इश्क कन यजदा परस्ती बट इश्क कन यजदा परस्ती न फहमद राज वह दत गैर आशिक न फहमद राज वहदत गैर आशिक कि गिरदे काबा गिरदे दैर आशिक, आशिक ना आशिक़ काफ़िरस्तो फिर तो न मुसलमान न आशिक दास्तान को जब हम तैयार कर रहे थे इसका ताना बाना बुनते वक्त हमारे एक दोस्त हैं वो उनका हमारे पास एसएमएस आया हाल अब चूंकि मैं बहुत बेहाल रहता हूँ इसलिए लोग उसी मैसेज से क्या हम जला लेते हैं <laughs> तो मैंने कहा बस इसी याद उस व इतफ़ाक से उन्हीं को याद कर रहा था मैंने कहा इसी याद को याद कर रहा था उन्होंने कहा याद मैंने कहा याद कह लो दोस्ती कह लो मोहब्बत कह लो शफकत कह लो तशवीश कह लो यारी कह लो जो चाहे कह लो तो कह रहा है बेटा हनुमान को अंगूठी दिखा रहे हो तो मैंने कहा नहीं लक्ष्मण हूं रहा था तो कहता है अबे राम तो चौदह साल गए थे जंगल में सीता मैया के लिए लक्ष्मण सुमित्रा को छोड़ के चौदह साल वहां क्या कर रहे थे तो आज चूंकि मेरे भी दो छोटे भाई हैं इसलिए उस वक्त मेरी घंटी बजी और मुझे लक्ष्मण की महत्ता का अंदाजा हुआ कि दुनिया में आदमी किसी को कुछ भी बनाए हाजरीन पर छोटा भाई न बनाए तो हाजरीन लक्ष्मण की महत्ता का अगर किसी ने ऐतराफ किया है सबसे ज्यादा तो वो किया है जैन रामायनों ने जैन रामायनों में वासुदेव और उनके दुश्मन प्रति वासुदेव हर बार जन्म लेते हैं और एक दूसरे के सामने आते हैं और लक्ष्मण और रावण उनके आठवें अवतार हैं तो जब ये वो सामने आते हैं रावण पहचान जा जाते हैं कि लक्ष्मण ही वासुदेव का रूप है और अपना पसंदीदा चक्र निकाल कर लक्ष्मण पर हमला करते हैं पर वो चक्र लक्ष्मण को वासुदेव का रूप समझ जाता है और अपने आप को खुद लक्ष्मण के सपुट कर देता है और लक्ष्मण फिर रावण का वध उसी के पसंदीदा चक्र से राम कथाओं का जहां तक ताल्लुक है उस मामले में जैन जो हैं या जैनी जो हैं बड़े अकल अकलपरस्त वाकई में उनके हिसाब से हिंदुओं और खासकर ब्राह्मणों ने रावण को एक बद किरदार और खलनायक बना के पेश किया जबकि वो बहुत ही आला किरदार के हामिल थे उसे रावण को तपस्वी तेजस्वी नेक आदमी तो इन सब सवालों का अहाता करने के लिए उठाया सवाल एक जैन मुसनिफ ने अपनी एक रामायण में कि भाई ये बताइए कि रावण कितना बलशाली पराक्रमी शूरवीर बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा था उसको छोटे छोटे बंदर कैसे हरा सकते हैं मन पे मुमकिन रावण जैसे मोहतरम शरीफ पाक जैन बुजुर्ग को हम गोश्त खाते हुए और इंसान का खून पीते हुए दिखा सकते हैं हाजिर क्या मन पे मुमकिन है कैसे आप दिखा सकते हैं कि कुमकरण कुंभकर्ण छह महीने सो रहा है अरे उसके ऊपर से हाथ ही गुजर गए उसके जो है वो कान में खोलता तेल डाल दिया गया वो जंग के मैदान में है उसके ऊपर जो है तुरही बिगुल करना शहना सब बज रहा है और वो जग ही नहीं रहा है हाजरीन क्या ये मंती तौर पर मुमकिन है अजी साहब उन्होंने लिखा है कि वो रावण जो है वो गया इंद्र को वहाँ से घसीट लाए और उनको लाके लंका में बांध दिया अजी को इंद्र के साथ ये कर सकता है पे मुमकिन ही नहीं है ये सब लघु झूठ इस तरह परवाजी बोहतान परस्ती है जो ब्राह्मण हिंदू शायरों ने जालसाजी करके उड़ाई है ब्राह्मण हिंदु शायर कह दिया आज तो जालसाजी कहने की जरूरत क्या है इन सब सवालों को लेके जैन राजा राजा श्रेणिका पहुंचे महर्षि गौतम के पास और उनसे हकीकत दरिया की तो गौतम बोले मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहते हैं तबाह पाकिजा इंसान था जिसने रियाजत और तपस्या से अपनी शक्तियों को हासिल किया था रावण जैन रिवायतों का अलमनाक शख्स है रावण उसने यहां तक अजम उठाया कि एक जैन गुरु के सामने कसम खाई कि किसी औरत को कभी हाथ ना लगाएगा अगर वो राजी ना होगी रावण एक नहायती शरीफ और एक बहुत ही मोहताद आदमी था को जिस बात का डर था आखिरश उसकी जान उसी चीज से गई एक अलमिया है एक इंसानी अलमिया इसलिए हाजरीन रावण आदमे टवी चले प्रवाह पावत स्थले वलम लंब विताम बचुंग तुंग मालिक द द ड मड्ढ दम वरविशिवटाटा हंस ब्रम ब्रमन निलीपम निर्झरीवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी तगद गज वल्ललाट पट्ट पावके शौर चंद्र शेखरे रतीक्षण ममम जटाकटा हंस ब्रम ब्रमन निलीपम निर्झरी लोलवी चिवल्लरी विराज मान मूर्धनी तगद्य ग्य गज वल्ललाट पट्ट पावके शोर रति रति चंद्रशेखर तो हाजरीन ये राम कथा है इसके बारे में कहा गया है कि बेवकूफ से बेवकूफ आदमी अगर इसको ध्यान लगा के सुने तो उसके दिल पे असर होता है उसकी जिंदगी बदल जाती है आस्थान है जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले के दरमियान कोई तफरीक की, रे, की, की, की रेखा नहीं रहती ये ऐसी दास्तान है जो दिलों और दिमागों और रूहों सब पे मिल असर करती है बशर्ते कि आदमी ध्यान से सुने तो आप लोग चूंकि पूरे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं इसलिए आपको मैं उस मूरख गवार की कथा सुनाता हूं जिसको दुनिया में और जिंदगी में किसी चीज से दिलचस्पी नहीं थी निपट गवार आदमी काला अक्षर भैंस बराबर उसकी शादी हो गई एक बहुत पढ़ी लिखी औरत से बड़ी कोशिश की इसके अंदर जौक अदब तहजीब तनजीब कुछ भी भरने की पर इसने एक रत्ती बराबर जो असर लिया हो उसका आती रहती है वो कुछ ना सीखता दिन भर अपनी ही जिंदगी में अपनी जोम में चलता रहता क्योंकि उस गांव में एक बहुत बड़े रामायण आए राम कथा सुनाने के लिए अब पूरा जौक तर जौक राम शाम को वहां पहुंचता मेला लगा वहां रौनक लगने लगी रोज लोग गाना सुनते और खुश खुश लौटते बीवी ने पूछा की एक दिन इसको भी राम कथा सुनेगा तो हो सकता है इसके दिल पे असर हो बहुत उसको कहा सुना कहा सुना इतना कहा सुना कि आखिर तंग होके वो शाम को पहुंचा राम कथा सुनने जी ने अपना शुरू किया राम कथा और इसने शुरू किया अपने खर्राटे और सुना रहे हैं ये लंबा सो रहा है सुबह हुई मिठाई बटी किसी ने इसको सोता देख के इसके मुंह में मिठाई भर दी कुछ कुछ घर आया बीवी ने पूछा कैसी थी रामकथा तो कहता अरे वाह बड़ी मीठी थी रामकथा बीवी बड़ी खुश हुई चलो भाई किसी चीज का असर तो हुआ है अगले दिन फिर उसको भेजा अगले दिन फिर वो पहुंचा राम कथा सुनने अब क्या हुआ कि वो पहले पहुंच गया था तो अंदर कम त, तनात में जो घुस जो है कनात में अंदर जाके एक जगह का सहारा लेके वहां सो गया अब वहां राम कथा चल रही है यहाँ ये सो रहा है अब उस दिन भीड़ ज्यादा थी एक लड़का उसके कंधे में सवार हुआ रात भर कामकथा सुनता रहा सुबह उठ के चला गया जब ये सुबह उठा उसके बदन में दर्द हो रहा था घर पहुँचा बीवी ने पूछा कैसी थी रामकथा तो कह रहा सुबह होते होते बहुत थोड़ी भारी हो गई थी बदन में थोड़ा दर्द सा हो रहा है आ हाँ ऐसे ही है रामकथा में कभी मधुर लगती है कभी कड़वी लगती है ऐसे ही होता है राम को फिर वो वो गया गया अब इस बार इतनी भीड़ थी कि वो अंदर ही नहीं बाहर वहीं झाड़ी पे सो रात भर सोता रहा सुबह कुत्ता आया <coughs> कह कहा जाता है क्या करता है उससे पूछा भाई तुम क्या सुन के आए हो बताओ अब यह कुछ बता ही ना पाए कल रात को क्या सुना था कुछ बता ना पाए उसने पूछा अच्छा बताओ कथा किस बारे में है या ऐसा मूर्ख गंवर कि इसको पता भी नहीं कि राम कथा राम के बारे में होती है अब भी ने उसकी जो है वो सलवाते सुनाई खटिया खड़ी की चौथी शाम उसको खुद लेके गई वहां और सबसे आगे की सफ में बैठाया कि यहां बैठो और चुपचाप से सुनो अब साहब उसने सुननी शुरू की अब जो उसने ध्यान लगा के राम कथा सुननी शुरू की तो मुंह बाए आंखें फैलाए वो दुन सुन रहा है कुछ नहीं मालूम दुनिया कहाँ है माफिया कहाँ है बस सुने जा रहा है और पंडित जी ने जो सुनाना शुरू किया और कहानी को इस मोड़ पे लेके आए कि हनुमान जी उड़ रहे हैं समुद्र के उस पार राम की अंगूठी लेके लंका जा रहे हैं सीता को दिखाने की मैं आने वाला हूँ कि रास्ते में हनुमान है समुद्र के बीच में आए की अंगूठी गिर गई समुद्र के अंदर चले गई पंडित जी ने यह कहा एकदम से खड़ा हुआ कहने लगा अरे रुको रुको पंडित जी हनुमान को रुको मैं जा रहा हूँ रुक जाओ रुक जाओ भागता हुआ गया समंदर में छलांग लगाई अंगूठी निकाली हो, वापस आके लिया लो, ले अनुमान लो तो कोई करिश्मा उससे बई नहीं है बात इस कहानी का ये है पर आप लोग जो यहाँ से जाएंगे तो उनको यह मुश्किल लगता है कि आप में किसी के साथ कोई करिश्मा होने वाला है जो होगा जो होगा वो यही बैठा है चलिए मगर राम कथा अंत अच्छा हाँ, नहीं उसमें भी गोरखपुर में हमारे अच्छा गोरखपुर के कर, अच्छा कर सारे गोरखपुर नहीं, नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो क्या हुआ गोरखपुर में एक ठाकुर साहब के आए एक पंडित जी कथा सुनाने उन्होंने सब कुछ हो गया अयोध्या सब कुछ हो गया सुंदर खत्म हो गए रामायण मतलब लव कुन हो गया और ठाकुर साहब फैल गए अरे नहीं यार पंडित जी और सुना यार थोड़ा यार क्या कर रहे हो पंडित जी ने कहा महाराज खत्म हो गए हमें यार और थोड़ी रामकथा सुना पंडित जी महाराज खत्म हो कथा पूरी हो गई यार थोड़ी और राम कथा नहीं सुना सकते तुम पंडित जी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं बगले झांक रहे हैं गोरखपुर के ठाकुर से कौन उलझे साहब अब वो कह रहा नहीं नहीं और राम कथा सुना मुझे और राम कथा सुननी है पंडित जी ने कहा महाराज मैं आपको एक ऐसी रामकथा सुनाता हूँ अब जिसका कोई अंत नहीं है सुनिए तो हुआ यूं की बनार उसमें राजा ब्रह्मत्त विराजते थे और उन्होंने एक दिन ऐलान किया कि कोई मुझे अगर ऐसी रामकथा सुनाए की जहां मैं हुकारा भरते भरते थक जाऊं तो उसे एक सोने की मुद्रे इनाम मिलती दुनिया भर के कथावाचक दास्तान गो किस्सा गो वहां पहुंचे राम कथा सुनाते सुनाते खुद थक जाते मगर राजा ब्रह्मदत्त ऊंकारा भरते नहीं थकते एक गुरु ज्यानी, ज्यानी पंडित जी थे उनकी सुन को ये सुनने में आया एक हजार मोहरे जीतने का इससे अच्छा अवसर अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा तो के दरबार में पहुंचे पहुंचते ही कहा महाराज ऐसी रामकथा लेके आया हूं थक जाएंगे जग थक जाएगा ब्रह्मांड थक जाएगा पर रामकथा खत्म नहीं होगी का सर है कि भैया कैसा भर के किनारे एक बहुत बड़ा का था। उस बरगत के पेड़ के, तो पे के, के नीचे आई पीपे किनार बैठी दाना चुका ताल में डुबकी लगाई फिर करके उड़ गई दूसरी चिड़िया चुका अरे अभी दूसरी चिड़िया दूसरी चिड़िया आई हादरी नहीं नहीं नहीं हादरी ताली नहीं बजाने की हाँ। दूसरी चिड़िया आई पीपर किनार बैठी दाना चुगा ताल में डुबकी लगाई फिर करके उड़ गई महाराज तीसरी चिड़िया आई पीपर किनारे बैठी दाना चुगा ताल में डुबकी लगाई फिर उड़ गई चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं तीन दिन बाद महाराज घबराए बोले कितनी गौरैया आए पेड़ पे पंडित जी बोले महाराज ये तो राम के अलावा कौन जान सकता है क्योंकि किसी भी समय कितनी गौरैया आ रही होती है और कितनी गौरैया जा रही होती है तो राम ही बता सकते हैं कि पेड़ पे कितनी गौरैया है तो महाराज एक हजार तैतीस गौरैया आई सात नौ बारह दिन हो गए पंद्रह दिन हो गए क्या महाराज ये बताइए आप तो कह रहे हैं तो राम कथा <laughs> है, खाली गौरैया पुर करके आ रही और जा रही है क्या क्या बात कर रहे हैं जन जन कनक कन में राम बसे हुए हैं अरे ताल कहाँ है पेड़ कहाँ है सब अयोध्या में अयोध्या किसका है राम का है तो कथा किसकी हुई राम की अब साहब तुम्हारा तैतीसवीं हजार चिड़िया आई पीपर किनार बैठी दाना चुगा ताल में फुर करके उड़ गई 18 दिन, दिन, दिन 19 20 हो गए तो महाराज अठारह ने कहा पंडित जी पीपा खाली हुआ कि नहीं। <laughs> आसमान में जितने तारे हैं उससे ज्यादा अनाज एक पीपे में होते हैं पहले पीपे का एक चौथाई <laughs> हुआ है अभी तो उन्नीस पीपे और बाकी बचे हैं अब जो ये सुनना था महाराज ब्रमदत्त ने हाथ जोड़ा और कहा धन्य हो राम कथा हरी अनंत हरी कथा अनंता हमने जो पीपा है हमने तो अभी उसके आपके दो ही गेहूँ आपके सामने रखे हैं हाजरीन अभी तो मतलब कोई हद है कोई हद हिसाब है कोई कहीं पे ख़त्म है पर चूंकि आप लोगों को खाना भी खाना है और हमें घर भी जाना है इसलिए इस राम बचन को नाश्ता जय जयराम जी को हम यहाँ पर हाजरीन रोकना पड़ेगा हालाँकि आप लोग चाहते नहीं हैं रोकें तो काबा फिर कासी भया और राम भया रहीम मुठबून मैदा भया बैठ कबीरा जीन राम बुलावा भेजिया और बैकुंठ ना होए वेद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार एक कबीरा ना मुआ जाके राम आधार कबीरा तेनर अंध है गुरु को कहते और हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर कुता राम का मुतिया मेरा नाम गले राम की तित खेंचे, तित जाऊं जित खेंचे, तित खेचे खड़े होना महमूद और दानिश की इस दास्तान के बाद चाहते हुए भी कुछ कहने को अब रहा नहीं आ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप दोनों अब फंस गए और ये इस वजह से कह रहा हूँ कि दास्तान जो आपने अभी सुनाई है जो कि आप कह रहे हैं कि वो बनती हुई हमने देखी है उसमें इतना मज़ा आया है कि आपको जगह जगह जाके इस दास्तान को सुनाना पड़ेगा और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो रामानुजन की दास्तान या रामानुजन का सिलसिला जो जो एक नए पड़ाव पर पहुँचा है आज ये सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ नहीं तो कहीं और लेकिन हम सबसे जारी रहेगा और दिलचस्प तरीकों में जारी रहेगा और इस वजह से आपको जहाँ जहाँ ये ये सिलसिला जारी रहेगा ये दास्तान आगे बढ़ेगी आपको भी वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा तो ये कहकर मैं आप सबको दावत देता हूँ कि अपने दाहने और पर तो सबको दावत देता हूं कि दाहिने आपके दाहिने दरवाजे से निकलकर कर सबके लिए खाना है खाना खाएं और याद रखें कि शाम को साढ़े पांच बजे इन दॉन्स आपकी बाएं तरफ दे विल बी सिंगिंग ऑफ मिस्टिक पोइट्स थैंक यू आपने लिखा था सोने का इंतजाम किया हाँ उस वक्त आप थे नहीं जिस पर मैंने ये कहा था आप जहां चाहें खाना खाएं उसके बाद देखेंगे